समय हो है 9 बजकर 19 मिनट और 7 सेकेंड जी हां दोस्तों एक और रचना जो ललित जी ने अभनपुर छत्तीसगढ़ से भेजी है बसंत के मौसम पर ये प्यारी सी रचना नया मौसम आया है जरा सा तुम समर जाओ जरा सा हाल बदल जाए जरा सा तुम बदल जाओ जमीन ओढ़ ली है एक नई चुनर बसंती गुजारिश है कि अब जरा सा तुम महक जाओ नई चंदा सितारों से सजाओ मांग तुम अपनी परिंदु के तरन्नुम में जरा सा तुम चहक जाओ तुम्हारे पैर की पायल नया एक राग गाती है जरा सा हम मचल जाएं जरा सा तुम थिरक जाओ ललित के मय के प्याले में तुम भी तीर साखी जरा सा हम बहक जाएं, जरा सा तुम बहक जाओ। जी हाँ दोस्तों मन को आनंदित करती, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुहावनी वसन परीतु पर ललित जी की ये रचना। फिर हाल दोस्तों बता दूँ कि हमारे पास एक त्यरा सा जो मेसेज आया है वो